आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत निर्देशिका अचला नागर गण दूरी गण दूरी गण क्या हो रहा है जेब काटी है है। साहब। साहब, क्यों बोलता नहीं? खड़ा हो जा। सा, सा, सा, सा, पैंट पैंट फट गई टांग तो नहीं टूटी चल खड़ा हो अरे ये क्या? खून निकल रहा है नाक से मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी किधर है पाकि निकाल ये रहा किसका भाई ये बटुआ मेरा है साहब मेरा मेरा है। मेरा है साहब। आपका जो भाई छोकरे इन्हीं साहब का पाकिस्त मारा था साहब, साहब, पहली बार ही किया ऐसा धंधा दीजिए साहब बटवा लीजिए अपना बोलता साहब। एकदम हूँ हाँ मिस्टर बटुआ खुलकर देख लीजिए सब ठीक है ना ठीक ही होगा साहब इसको बाहर निकालने का मौका ही गांधी लोगो ने अचे वो तो मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कभी तो। हाँ छड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के ओके ओके ओके, ओके मिस्टर आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन जाने दो साहब मेरे को मेरा बटुआ मिल गया अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा क्यों रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें नहीं बाबा आपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं काम धंधे को पहले ही बहुत कॉडी हो गया चलो चलो चलो जाओ मैं भी जाऊँ साहब तो है कल था नहीं बाप कर पहले बहुत ने। ये देखो, सारी कमी खून है तेरा लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है साहब साहब पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया तो था साहब पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया की पहली बार पकड़ा सच्ची बोलता हूँ साहब बाप कसम पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब बाप की झूठी कसम खाता है नाम क्या तेरा बाप का नाम जी रामचरण दास। दासता किधर है वो वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर वो मजदूर बस्ती में साहब। मजदूर बस्ती में आ, क्या नाम बताया का? जी रामचरण दास ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है आज साहब दो साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था मालूम है मालूम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बात को वही न जो बस्ती में भजन गाते हैं भगत जी हाँ साहब कोई कोई भगत जी भी बोलते हो कोई -कोई सारे लोग भगत जी करते हैं और तू भगत जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा चल साथ किधर को खतरा अबे चल चल बैठ जा उधर साहब ये तो ले पानी पी जी साहब हाँ हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में साहब ये तो किसी का घर है क्या किसी का नहीं मेरा घर है तू भगत जी का बेटा है इसलिए इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा अच्छा। मैं अभी आता हूं अच्छा ये, ले। ये, ये क्या साहब कमीज है और क्या तेरी कमीज फट गई है ना से फटी तो पैंट भी है साहब। लेकिन तेरे की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास आ, अच्छा क्या क्या पाजामा लेके आता साहब अच्छा अच्छा-अच्छा कुछ नहीं बे ये सब इसलिए कर रहा हूँ भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बात इज्जत करता हूँ तुम्हारी वस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो लेजामा पहन ले चाय पिएगा जाने तो साफ हाँ हाँ जाने तो दूंगा पहले तुझसे कर लू तू सबसे बड़ा का? नहीं मेरे से बड़ा एक और था था, आ? मतलब वो भाग गया जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुप्पी से भाग गया वाह, क्या श्रवण कुमार था उसके बाद तू है जी नहीं एक बहन है मेरे से बड़ी शादी हो गई उसकी हो गई थी मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब इसलिए पकड़ा गया साल भर की हो गई वाह वाह वाह शाबाश ये सारे नमूने में बदले थे आजकल बहन बहन कहा हमारे घर में है छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती है अकेली तीसरा नंबर तेरा है जी और तेरे बाद मेरे बाद एक भाई है उसके पीछे तीन बहने भाई क्या करता है कुछ नहीं साहब कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठ खाते हो मा, तुम्हारी माँ कुछ काम करती है बर्तन भांडे माँजने जाती है साहब दो तीन घरों में भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का हाँ साहब से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया भगत जी ने हाँ साहब क्या श्रद्धा है क्या देवता आदमी है जिनकी तिजोरिया भरी होती है उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर अरे भगत जी है सो मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए एक वो है जिनका मुंह खुलता है तो जवान से राम राम निकलता है और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते पड़ते हो शर्मा चाहिए अब सिर झुका कर क्या बैठा है उधर देख उधर देख वो दीवार पर तस्वीर देखता जानता किसकी है मेरे पिताजी की मैं तीन बरस का था तभी चल थे उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने सिवा इस तस्वीर को माला बांधने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परछाई को और बाप ही क्या भाई बहन भी नहीं बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया लेकिन तुम तुम तो माँ बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो सब दिया है ना राम जी ने इसीलिए आज बेखटके बाप की इज्जत को बाजार में उछलता है सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तुमकी तो आत्मा को कितना दुख होगा कैसे तू तो इतने भले आदमी के को चोर पहुंचा सकता है साहब एक बात बोलू क्या बात है आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो क्यों क्योंकि वो आपका बाप नहीं है क्या मतलब हाँ साहब क्योंकि वो मेरा बाप है, है? साहब काले आदमी के नजीक सामले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा तू कहना क्या चाहता है मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब पाकिट मार इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है थाना है जेल है और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है, तो है? खिलाफ इसलिए जवान किया तुझे जवान किया कैसा जवान किया वो तो आपको दिखता ही है साहब बदन पर फटे हुए कपड़े है न खाने का टिकाना न रहने का जिधर जाता हो लोग दुधकारते हैं नौकरी मांगता हो तो गाली मिलती है साहब जेब काटता हो तो जूते मिलते हैं किसी को जवानी बोलते हैं आप वाट नॉन तू थे तेरी भगत जी का जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी ले लेकिन तो जो मुंह में आगे बकेगा करना करना बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ दिल में इतना महिला भर कहां से गया धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब जब से संभाला, तब से बराबर जमा हो रहा है साहब। और गरीब आदमी ना, इसलिए जल्दी संभाल लिया था। संभा दस बरस का था साहब तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं मैंने अपने मां बाप की बातचीत सुनी थी उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब वो आज भी याद है मुझे क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा अरे सुनती है रतन की अम्मा आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे अरे वही बिना संतान वाले कब संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना फिर वही बात कह रहे होंगे और क्या साथ में वो वो समाज सेवक भी था लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं? अरे कलजुग है ये कलजुग दूध का बिकना तो देख ही रही है रोजाना पुत का बिकना मैं देखा है आज क्या मतबल अरे वो वो गिरधार नहीं है नहीं। अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे हैं हाँ हाँ वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह हुए है हाँ हाँ वही अच्छा क्या हुआ उसको अरे मती भ्रष्ट हो गयी है उसकी और का बेटी को बेच दिया है उसने मतलब वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए और कहा इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे आप कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधरलाल का लड़का दिलवा दिया उनको श्री राम श्री राम कौन सा वाला लड़का दिया है अरे वही जो अपने रतन के बराबर है आठ नौ वर्ष का हाय हाय कैसा कलेजा है माँ बाप का पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी जब जबी तो कहता हूँ कल जुग है ये कल जुग माँ बाप लड़का और सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है सुख चैन से रहेगा अच्छा खाएगा अच्छा पहरेगा खूब पढ़ेगा और जिंदगी बन जाएगी उसकी <laughs> मतबल लड़के की जिंदगा नहीं सब कुछ हो गई माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है और तो और जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौटाया तो ऐसा थोड़ा ही होता है पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने सेठ का वंश बढ़ाने में भी जा सकता था साहब मगर कोई पूछे आज बारह पंद्रह बरस बाद मैं क्या हू एक चोर मैं क्यूँ क्यों आधा भूखा हूं आधा नंगा हूं सरकारी अफसर आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाठ से मोटर में घूमता है उसके बाप ने उसे जिंदगी दी अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे कहा थकेला मुझे सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता अभी अभी तो तो साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी। छोटी बहनें होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। की तो सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब मगर मैं, मैं कभी नहीं कहूंगा क्योंकि बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब बच्चों की परवरिश करने में है परवरिश करने में अभी आपने लोकेन्द्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत निर्देशिका थी अचला नगर ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ